रामान कहू राम कहूँ अस कही छाण प्राण धन्य धन्य तब जननी कहे अंगद अनुमान अंगद अनुमान ये तो खूब लड़े थे उसके साथ और इन दोनों को बल मालूम था अरे ये बड़ा शक्तिशाली मेघनाथ है तो बेहोश जाते थे बार बार थे। और उसको मेघनाथ को बहुत मारते थे, मार थे। तो उसके ऊपर कुछ असर नहीं होती तो खुशो मक्कों का कुछ भी नहीं होता था तब तो हनुमान ने अंग बड़ा शक्तिशाली है तो उसकी शक्ति को देख करके कहा धन्य धन्य तब जननी कि तुम्हारी माँ को धन्य है जैसे तुम जैसे वीर को जन्म दिया तो उसको धन्य बोलते हैं तो दो कारण उसकी धन्यता के हैं यहां दिखाई देते हैं प्रसंगानुकूल एक तो उसकी वीरता का कारण क्योंकि हनुमान और अंगजी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और ये उसे लड़े हैं और बेहोश हो गए स्वयं लेकिन उसका बेहोश नहीं कर पाए नहीं मार पाए इसलिए जो उसकी शक्ति को देख करके बल को देख करके उसको धन्य कहते हैं और दूसरे ये कि ये लोग भक्त भी हैं जब वो बाद में शरीर छोड़ता है तो लक्ष्मण का नाम देता है भगवान राम का नाम देता है तो मरते समय अगर भगवान का नाम आ जाए मुख पर तो इससे ज्यादा और धन्यता की क्या बात हो सकती है सभी तो उपनिषद शास्त्र गीता इत्यादि कहते हैं कि शरीर छोड़ते समय जिसकी जिस प्रकार की बुद्धि होती है जैसे विचार भाव आते हैं वैसी गति होती है इसलिए भगवान कहते हैं इसलिए सदा जुड़ो हमारा स्मरण करो और अंत समय में जिसे मेरा स्मरण आवे और मुझको प्राप्त करो और इसको देखो ये मेघनाथ को इसको क्या होता है कि शरीर छोड़ता है तो भगवान का नाम मुख पर आता तो कहा कि धन्य है उसको देखो निशाचर होते हुए भी इतना इस प्रकार भयंकर रूप इसका होते हुए भी ये सब होते हुए भी इसने भगवान राम का नाम दिया तो इसकी मुक्ति हो गई इसको ऐसे सोच करके उसको धन्यता ऐसे इस कहते हैं आगे देखिए फिर क्या होता है दिन प्रयास हनुमान उठायो उठा लंका द्वार राशिपुनियामरणसुन सुरगंधर्वा चर विमयाये नव सर्वा परस सुमन दुंदुवी बजावी श्री रघुनाथ विमल जसुगावी तो जय अनंत जय जगदाधारा सुम प्रभु सब देवन निष्ठारा अस्तुति कर सुर सिदिधाए लक्ष्मण कृपा सिंधु आए शुत पद सुना दानन जब मूर्छित भय पर ही तब मंदोदरी रुदन कर पारी बहुभा पुकारी नगर लोग सब व्याकुल सकल कहीं दस कंदर पोताब दस कंट विविधिधि समझाई सब नारे स्वर रूप जगत सब देख हृदय दे बिचारे रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सतन की जय मेघनाथ तुम्हारा क्या उसका शरीर जय अमृत शरीर पड़ा हुआ है तो क्या हुआ उसके बाद कि बिनु प्रयास हनुमान उठायो हनुमान ने उसको उठा लिया और बहुत ताकत नहीं लगानी पड़ी वैसे तो मारे नहीं मर रहा था लेकिन उसका शरीर जो सब पड़ा हुआ है उसको उठाने में हनुमान जी को बहुत ताकत की ओर बड़े बड़े पर्वत उठा लेते थे तो उसको क्या उठाने उठा लिया उसको अब तुलना करें कि दो दिन पहले उसी ने हनुमान को इनको लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया क्षति लगी तो वो मेघनाथ इनको उठाने की कोशिश करने लगा लक्ष्मण जी को तो उठाए नहीं उठे लक्ष्मण तो उसके साथ और भी उठा थे उन लोगों ने सहायता की उठाने में तो भी लक्ष्मण जी नहीं उठे तो फिर से आकर के चला गया बाद में हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठा ले गए और जहां भगवान राम थे वहां पहुंचाया ए, आज देखो अब मेघनाथ मरा तो अब लक्ष्मण जी को तो उठाने जो नहीं पड़े उसको उठाने लक्ष्मण जी का एक सेवक हनुमान जी जन्हीं ने उसको जब उठाया और प्रयासाने से उठाई तो हनुमान जी तो लक्ष्मण जी को उठा सकते हैं तब तो उसकी बात क्या मेघनाथ को मेघनाथ उठा लिया बड़ी आसानी से और ले जाकर के कहा रखा जा करके लंका द्वारा रात आए हो बस क्षेत्र से लौट करके जब लौट करके अपनी आ, सेना की तरफ आने लगे तो लंका का दरवाजा बड़ा गेट फाटक के ऊपर तो फाटक के ऊपर धरे आए उससे आए मेघनाथ लक्ष्मण को उठा करके लंका में ले जाना चाहता लेकिन ये अपने सेना में नहीं ले जाते उठा करके ये वहीं पर लंका के दरवाजे पर खेते जिससे की रावण को मिल जाए अब देखो युद्ध के नियमों में उदारता है ये कि शत्रु के पक्ष को मारो और उठा तो ये अनुदार भाव है और ये नियम के विरुद्ध बात है माने निष्ठा मानी जाएगी अब मरा हुआ है ये उसके शरीर को भी आप उठा ला है। अब यहाँ पर जो उसके उदारता क्या है उसके शरीर का समाप्त हो गया तो जिससे उसका दास संस्कार जो कुछ करना हो वो लोग अपने कर ले इसलिए उस शरीर को वहां पहुंचा दिया दरवाजे में दूसरी बात यह कि रावों को भी पता चल जाए जल्दी ही मेघनाथ मारा गया जिससे वो अपने आगे की तैयारी कर ले और जो रो, रोना पीटना तो हो वो भी कर ले दुखी भी हो ले तो उसको रावण को दुखी करने के लिए उसकी सूचना देने के लिए भी उसको मेघनाथ का शव फाटक के ऊपर रख दिया गया और ये सब लोग लौट आए ताश मरण सुन सुरगंधरवा चढ़ माने आए नव सरवा आज जब देवताओं ने देखा ताश सुनी एक अंधर्व देवता लोग ने बताया ने कि मेघनाथ तो मर गया उसका भी विध्वंस हो गया तब देवता लोग आकर के लक्ष्मण जी की जय जयकार लगे वंदना करने लगे इसकी गाने लगे बरसा ही सुमन धुन दुगी बाजे ही फूल लगे बाजे बजाने लगे ये सब देवताओं की प्रसन्नता के सूचक है श्री रघुनाथ विमल जसुदा भगवान राम की जय यश काने लगे देखो की कृपा से लक्ष्मण जी ने इस मेघनाथ का भी बन कर दिया जय जै जयंत जय जै जगता धारा ये वंदना है लक्ष्मण जी की देवता लोग बोल रहे हैं कि हे हे अनंत आपकी जय हो जय जै जगता धारा आप जगत के आधार अनशेष नाग हो आपके फन के ऊपर पृथ्वी रखी हुई सारे जगत के आप आधार हो और तुम प्रभु देवन निस्तारा तो मैं सभी जितने देवताओं उनकी रक्षा की उनकी आपने सहायता की तो देवताओं के सहायक आप हैं, हम आपकी वंदना करते हैं जि बोलते हैं तो अस्तित्व कर सर्व सिद्ध सिद्धाए इस प्रकार देवताओं ने लक्ष्मण जी की स्तुति की और सिद्धाए चलेंगे लक्ष्मण के पास हम तो कहीं आए लक्ष्मण ये महा युद्ध के बाद बोलते हुए भगवान श्री राम जी के पास आ जाए आए भगवान के चरणों वंदना की और उनको बताया अन्य लोगों ने भी बताया मेघनाथ तो मारा गया कार्य संपन्न हो गया भगवान तो ने भी सुना भगवान प्रसन्न हो गए इसके बाद उधर रावण क्या क्या होता है थे सुना सन जब अब रावण ने सुना ईश्वत बद मेघनाथ तो मारा गया जब दरवाजे पर आता तो लोगों ने उठा करके ले गए उसको अंदर रावण के सामने रख दिया और कह दिया कि देखो मेघनाथ तो मर गया तो ने जब देखा की मेघनाथ इस प्रकार से मारा गया तो रावण बहुत दुखी हुआ बहुत दुखी हुआ मूर्छित भयो परे माइफ तब ही वो दुख के मारे रोते रोते मूर्छित हो गया और जमीन में गिर पड़ा बेहोश हो गया मैंने अब ये देखो सबसे आज दुख की बात बनाने के लिए मेघनाथ ज्यादा सबसे ज्यादा भरोसा पहले तो पर बहुत भरोसा था उसे कि बड़ा सत्यशाली है वो बड़ा भाई सत्यशाली उसके मरने पर भी उसे दुख हुआ लेकिन मेघनाथ के मरने पर और ज्यादा दुख हुआ जो जानता था मेघनाथ तो मरी नहीं सकता अजय ऐसे करके उसे लगता था लेकिन मेघनाथ तो मारा गया बहुत दुख हुआ पहले तो स्वयं बहुत दुखी हुआ लेकिन जब उसने देखा आसपास जब होश आया तो देखा कि सतानियन रो रही है मंदोदरी भी रो रही है मंदोदरी रुदन कर भारी उसने देखा कि मंदोदरी भी बहुत रो रही है और तारण बहुत भात पुकारी छाती पीट पीट कर रोती है नाना प्रकार के कंदन करती है विलाप करती है बहुत रो रही मंदोदरी जब रावण ने ये देखा तो रावण ने थोड़ा सीरियसा अपना लोना ढोना उसने दुख जो था उसका उसने अपना छोड़ा और नगर लोग सब व्याकुल सोचा नगर के लोग भी जितने थे वो भी सब व्याकुल सब सोचने पड़े थे सकल का सकंदर कोचा ये नगर का हाल था बाहर की भी खबर इसी समय बता दी की नगर भगत में जब सब लोगों को मालूम हो गया की मेघनाथ मारा गया तब है, मारी गई है देखो इसके भाई मारा गया लड़का मारा गया इसको अकल नहीं आ रही ये सब का विनाश कर लेगा हम लोगों को तुम्हारी तो समस्या हो गई अब इससे कौन समझा रहे ऐसे करके नगर भर के, के लोग अपने रोटन कर रहे है पश्चाता तो तो से रावण क्या करता तब दस खंड विधि विधि तब उसके बाद वो रावण ने क्या किया दस ने की सब मंदोदय इत्यादि जितनी रानियां थी उसको सबको समझाने लगता है समझाने लगता है कहां तो दुख के मारे बेहोश हो रहा था आप दूसरे के दुख को दूर कर रहा है अब क्या करता है कि नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार अब जब दूर होने का बस एक ही उपाय है क्या कि रूप जगत सब ये समस्त जगत नाशवान देखो हृदय विचार विचार करके देख न विचार करो तो ये लगेगा शरीर सदा बना रहेगा जगत सदा बना रहेगा ये सब रहने वाले हैं ये सब नासमान है शरीर तो नाश होते ही होते हैं सबके आते हैं, सब जाते हैं अब ये किसी ने महान कार्य किया दीरता के कार्य किए और उसके बाद शरीर छोड़ा तो उसके यश क्या लाखा जाय जाएगी और नहीं तो वैसे तो क्या ऐसे पड़े पड़े तो जो वो हो मक्खी मच्छर की तरह पड़े पड़े मर गए तो क्या फायदा मरना तो है ही ऐसे करके जो वो शरीर तो नासमान सबके ही है जगत सब है तब जगत के नाचमान जब देखो तब दुख दूर होता सभी मरते हैं तो एक मर गया तो क्या हुआ दुनिया में कितने लोग मर रहे हैं एक मेरी नाथ मर गया तो कौन से भाई, भाई बात हो गए। ऐसे सोच करके जो वो हो उनका दुख, दुख दूर होता है ये बात जगह जगह तुलसीदास ने इस प्रकार की महाराज इसी प्रकार से ही जुट गया तो फिर आते हैं सबको समझाते हैं इसी प्रकार से नश्वर जगत है ये शब्द बताते हैं पुरानी कथाएं सुनाते हैं पुरानी कथाएं बहुत सी हैं उनको बताते हैं कि कितने कितने महान राजा लोग हुए कितने कितने शक्तिशाली हुए सब सब कैसे -कैसे पृथ्वी कैसे, कैसे होता है अंत कैसे होता है ये सबका सब सुनाया तब लोगों को हो जाता है अरे सब संसार ऐसा ही है क्या रोना पीटना है बाद में अपने मन को शांत कर लेते हैं समझा लेते है तो ऐसे करके रावण वीर को सबको समझाता है की देखो इस इस प्रकार से आगे देखो समझाता तो उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं भगवान शंकर जी कहते हैं कि रावण का समझाना कैसा लगता है अब यह ज्ञान की बातें करना रावण के लिए कित न ही ज्ञानोपदेशम आपन मंद कथा शुभ पावन परोपदेश कुशल बहुते रे जे आचरित तिन गणेरे निशासी भयूभि भालुक चारियों द्वारा सुभद भुलाई दानन भोला सो बर जाऊ पराई।, पराई संजुग विमुख भय न भलाई निज भुज बल मय भैर बढ़ावा उतर जो तो जो कही साजा बाजे सचल पाजा। चले बीर सब, सब आंधी चली आस अमित काला नहीं ना भुजेबाल करवा बिसाला अति करवा गनहीं ना सगुनया सगुना सरवाही आयुष्यात्ते बट गिरतेरते बाजी गजचिकरते बाजें सात्ते माय गीदी कराल खरव स्वान भोलही अति घने जनुकाल दूत उल्लूक भोल बचन परम भया बने दाही की संपत सबुन सुबह सपन मन बे श्राम काम। राम विमुख रिक रामचंद्रुम जय बलो भाई सब संतन ही जय तीन ही ज्ञान उपदेशा रावण मन उन स्त्रियों को जब वो रावण उपदेश देता है और आप मंद कथा सुपावन। देखो ये जो है उपहास की बात अपन मंद अपन मंद के वाले अपने तो ठीक ठाक है नहीं अपने तो खरा, अपने तो आचार खराब इन व्यक्ति और उपदेश देने के लिए बहुत सुंदर सुंदर कथा शुभ पावन बड़ी सुंदर कथा बड़ी पवित्र बातें सुना रहे ये शोभा नहीं देता देखो कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे दूसरे को उपदेश देने के लिए तो दुनिया के सभी लोग है यहाँ तो बहुत ऐसा लगता है बहुत ज्यादा लोग हैं लेकिन बहुत जगह सब कहते हो तो भी दे। में को देने के लिए तो सभी है सब उपदेश दे और जे आ करेंगे निर्णय और जो उपदेश का स्वयं पालन करें दुनिया में ज्यादा लोग ऐसे नहीं मतलब थोड़े लोग ऐसे है ऐसा कहो बिर नहीं कोई होगा ऐसा जो अपने स्वयं आचरण करे दूसरे को ज्यादा बताएगा उपदेश देने के लिए दूसरों को उपदेश देने के लिए तो सभी लेकिन दूसरों को उपदेश या अपना उपदेश को स्वयं पालन करने के लिए कोई दुनिया में के। में उपदेश या ज्ञान उसकी तभी महिमा जब व्यक्ति आचरण में ला और जब स्वयं आचरण में ला करके व्यक्ति करे तो फिर चाहे मुख से न भी कहे तो उसका व्यवहार उसका आचरण स्वयं बोलता है स्वयं उपदेश देता लोग देखते हैं तो उसी से जान जाते हैं कि हमको भी ऐसे ही करना चाहिए हमको भी ऐसे ही करना चाहिए जिनको सीखना है वो दूसरे के आचरण को देखकर करके सीख लेंगे ऐसे किया जाता है ऐसे हमें भी करना और जिसे नहीं सीखना है तो दूसरे के आचरण को देखने से भी नहीं आएगा कहने से भी नहीं आएगा शास्त्र बोलेंगे तो भी नहीं आएगा भगवान आम है तो भी नहीं आएगा उसको क्या हुँग? जब बिल्कुल गोबर गणेश है उसके ऊपर क्या असर होने वाला है हो उपदेशों का उसके ऊपर असर होता है कोई असर नहीं आचरण भी करके कोई आचरण कर रहा हो उसको देखो उदाहरण सामने जीता जाता है उदाहरण तो भी अरे कोई स्वार्थ होगा इसलिए करते होंगे कोई बात होगी इसलिए करते होंगे बस कोई ना कोई माना आपने सोच लिया बुद्धि तो बड़ी विचित्र है वो दूसरे के साथ तपट नहीं करती अपने साथ उससे ज्यादा कपट करते हैं अपने आप अपने व्यक्ति को दिखाती रहती है अरे साथ दुनिया हमने सब देखे कोई नहीं <coughs> लोग हैं ऐसे करके अपने आप को समझा ले कहते तो देखो ऐसे ऐसे लोग हो गए अरे साथ हो गए गांधी जी का नाम लोग इनका नाम अरे क्या सब कुछ सब अपने अपने स्वार्थ में अपनी अपनी प्रकार करते रहे वे दुनिया और दूसरे लोग ढंग के पीछे पड़े हुए हैं उसके कारण से उन्होंने अपना इतना परिश्रम करते हैं लीला करते है सब ये और उनको धन के नए सही यश की कामना थी इसके कारण तुझे जेट में चले गए और क्या है और कौन माता ऐसे करके कह लिया आपने कहा हमें तो यश की इतनी भी कामना नहीं है हमें तो धन की भी कामना नहीं है क्या है सोते रहना बहुत अच्छा है अपने पड़े रहो आराम से इससे बहुत अच्छा है क्या है यही यही बुद्धियां क्या, क्या क्या अपने अपने सोचते रहते हैं इस प्रकार संसार की बुद्धियों के लोगों को देखना पार पाना बड़ा मुश्किल जो बात मनोविज्ञानिक शास्त्र है उसकी रचना करते हैं बहुत से सिद्धांत ढूंढते हैं लेकिन जितनी था लगा, उसमें चाहे ग्रंथ लिखते चले जाओ मनोविज्ञान का उसमें नई नई बातें मिलती जाएंगी नई नई बातें मिलती जाएंगी, नई नई बातें मिल जाएंगी कहीं अंत ही नहीं होगा कितने प्रकार की बुद्धियां कैसे कैसी, कैसी लीलाए कैसे कैसे क्या क्या है। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे ये आचरण थे नर न आचरण करना ब्राह्मण के तो बस इस प्रकार से यह है रात में यही होता रहा निशा रात में इस प्रकार से रोना ठोना उपदेश देना रात हुआ फिर युद्ध रोना बांधव ने आकर फिर चार से घिर ली लंका को फिर युद्ध के लंका बजने लगे और फिर रावण को भी निकलना पड़ा अब कौन युद्ध करे आ, सब बड़े बड़े जितने सेनापति थे वो महोदय इत्यादि पहले ही मारे गए अकम्पन इत्यादि पहले ही मारे गए तो पहले ही दे खत्म हो गए तो सब उसके बाद फिर यह कुमर्ण भी मारा गया मेघनाथ भी मारा गया अब रावण के पास और कौन था, दे किसको दे निकलना पड़ा, उसे जाना पड़ा तो लगे भालू का बिचारे द्वारा बंदर भाग में चार तरफ अलंका को तो का बुलाये दो सनंद बोला फिर उसने अपने सैनिकों को बुलाया रावण ने और उनको सबको जरा डाटा धमकाया कहा की रण सन्मुख जाकर मन डोला चलो सामने आमने सामने भागना नहीं होगा वो देखता है कि ये लोग यही साढ़ लो जब मानो के भगवान राम के आक्रमण होता है मारक मार चलते हैं ये खड़े होते हैं और आकर छिप जाते हैं आकर क्लिंग ऊपर चढ़ जाते हैं दीवारों पर चढ़ जाते हैं ये सब देखा कहा कि आज ये तुम्हें करने देंगे तुम्हें भागने नहीं देंगे रण सन्मुख जाकर मन डोला रण युद्ध करते हुए जिसका मन डोला मैंने भागने का मन हुआ सर तो सो अब पर जाओ पर आई अगर भाग नहीं है तो आज अभी भाग तो भागो युद्ध करना ऐसे बोल भाई न युद्ध क्षेत्र में जाओ जा सामना हो और समय भागे तो तुम्हारी चलो ऐसे करके उसने सबको को डाटा धमकाया मैंने अपनी सेना को मजबूत किया और कहता है मुझे बल में पैर बढ़ावा अगर वो सैनिक कहने लगे अच्छा जाओ तुम युद्ध कर दो जा करके तरा हो क्या आम करेंगे हमने कोई ये युद्ध किया था बैर पढ़ाया था युद्ध करने के लिए थी कोई तुम्हारे भरोसे दौड़ ही गया था मैंने अपने बल से किया था तो रावण अपने बल को बताता और चढ़वाया शत्रु अगर आक्रमण कर दिया आ गया है तो आप हम उत्तर नहीं दे जब उस रावण ने इस प्रकार कहा तो उसके सैनिक फिर उसको ललकारने पर उत्साहित हुए और उसके साथ युद्ध करने के लिए चल दिए कही मरुदे गाजा इस करके उसने फिर अपना रथ तैयार किया और कैसा रथ मरुत वीर मानव के समान तेजीगत से चलने वाला जो है रथ तैयार किया उसके ऊपर बैठा सकल जिधा वो बाजा और युद्ध के लिए बाजे बजने लगे चले वीर सब अकलित बली चले वीर यहाँ से पता चल तो जाकर चला तो उसके साथ उसकी सेना भी चली और सब अब उनमें वीरता आ गई रावण के ललकारने से युद्ध में क्षेत्र में मरने मारने पर तैयार उतारू हो गए ऐसा निश्चय करके वो सब लोग चल दिए और सब वो सेना जब निकली उसमें से किले में से जहाँ बड़ी थी नुद्ध के लिए आए तो कैसे दिखाई दिए जल का जल का आंधी चली जैसे काजल की आंधी उड़ रही ऐसे करके बड़ी देख से वो सब लोग चले आ रहे थे और सब काले काले तो बस जैसे लगेगी जैसे काजल की आंधी चली आ रही ऐसे दिखाई है अशुभ ने काला और गण उसी समय जब वो अशुगुण हो, होने लगे अशुगुण होने लगे कि अब रावण वो मारे जाने की नौबत आ गई है रावण चला युद्ध करने के लिए अब उसका भी विनाश होने लगा है तो जब उसके अशुभ के लक्षण दिखाई देने लगे और गण ने भुज बल गर्भ दिशाला रावण को बड़ा अभिमान अपनी भूजाओं को शक्ति बल उसके बड़ा स्वाभिमान उसको तो और उसकी पर प्रभु चलता तो वो अशुन होते हैं तो उसकी परवाह नहीं करता अरे अश्वन होते रहते हैं ये सब क्या कुछ नहीं अब ऐसा थोड़ी असगन देखकर करके हम लोग जहां लंका पैट दिया जाते हैं युद्ध छोड़ोगे ये थोड़े होगा युद्ध तो करना ही पड़ेगा अशुन होते होते रहते मर्रा जीना जो कुछ होगा देखा जाएगा ऐसे करके वो चल देगा अब अशुगुन क्या क्या होते हैं उनको सबका वर्णन करते हैं अति गर्व के नहीं न सगुन अशुगुन सर्व ही आये होते हाथी उसकी एक पहला असगुन यही है कि हाथ में दी हुए अस्त्र शत्र जो लिए वो छूट जाते हैं गिर पड़ते हैं तो योद्धा के लिए स्वस्थ लेकर के चले हाथ से छुट जाए एक तो ही बता दिए लेकिन रावण को गुनता नहीं गन ही न सगुन अगुन वो सगुन नहीं मानता भट गिरत रहते बाघ गज भाजे करथ और रथ के ऊपर बैठे हुए योद्धा लोग रथ से नीचे गिर पड़ते हैं मन रथ जब दौड़ता है तो कहीं पत्थर के ऊपर आ गया टेढ़ा हो गया उधर ऐसा हो गया तो मारा धक्का लगा नीचे गिरा कर तो अगर कोई रथ के ऊपर बैठा हुआ नीचे गिर पड़ा तो इसके माने ये जो वो हो उसका अशुगन हो गया बाजह जी चिक और हाथी घोड़े चिगघाड़ते हैं हिने बात दूसरी है और चिग्घाड़ना के माने भयके मारे जैसे चिघाट रहे हो तो ये भी अशुगुन की बात है भाजेंगे ही साथ थे चिककर भाजते और ये लोग ये युद्ध क्षेत्र से भाग भाग खड़े होते सामने जाते नहीं है शत्रु के सामने युद्ध करने के लिए ये सब अशुन की बात है अब देखो गोमाए गीत कराल खरब स्वान भूल ही अति घने ये जितनी आवाजें हो रही पक्षियों पच्छुं पक्षियों की ये सब भी अशुभ है गो माये के मान गीजड़ वो जो हुँ, वो हुँ, वो हुआ खवाना कहलाता है तो वो हुआ रहे हैं, ये असगुन का लक्षण है गीध ये गर्द है अच्छी जो है जो है वो वो भी गर्द भी चिल्ला रहे चाच छाछी कर रहे है कराह कराल खर रव स्वान कराल खर रव, ये कराल के माने यहां है करार के माने कब्वे कवे जो है वो हो ये खर शब्द बोल रहे हैं कुत्ते भी बोल रहे हैं अधिक बहुत इकट्ठे हो करके तमाम कुत्ते भी बोल रहे हैं तो ये सब कुत्तों का भूखना कुत्तों का भूखना नहीं कुत्तों का ऊपर की तरह ऊपर की तरफ मुंह करके करके करने भूखना तो कोई मने आ गया शोर ओर आ गया भूखना दूसरी बात कुत्ते जब अशुन करते हैं तो ऊपर मुँह करके वो ऐसे करके हुआते हो तो ये इस प्रकार से कुत्ते वगैरह बोल रहे हैं श्यार बोल रहे हैं गीत हैं, कौवे हैं, ये सब है जन काल दूत उल्लू को बोल उल्लू भी बोल रहे हैं तो उल्लू भी अशुगुन का शब्द है और उल्लू ऐसे बोलते हैं जैसे काल दूत ही हो माने काल दूत के माने आगे रावण मरने वाला है यमराज उसको जो है वो उसका विनाश करने वाले है तो उसकी सूचना देने के लिए दूत है पहले से मानो इतने अशगुन क्या है यमराज के दूत है ये पहले से आते हैं खबर देते हैं विनाश समय आ रहा है बचन परम्पया बोले वचन परम्पया बने ये सब के इनके सबके शब्द जो है वो बड़ा भयंकर शब्द संबोधा है मन विश्राम अभी देखो इसकी इस कथा का उपदेश में सुन रहे कि भला उस बात को कभी उस व्यक्ति को कभी संपत्ति सगुन या शुभ कुछ भी हो सकता है ये सपन में भी मन विश्राम प्राप्त कर सकता है की भूत द्रोह रख समस्त प्राणियों से द्रोह रखता हो मोह बस और मोह के बस हो और, के बस हो और राम विमुख हो और भगवान का विरोधी हो रथ काम और कामनाओं से ग्रसित हो मैंने देखो ये रावण में ये दो है और रावण के जैसे दोष जिसमें होंगे उसकी भी कोई कल्याण नहीं है जो कामनाओं से ग्रसित है इसके बारे में उसका कल्याण नहीं है जो भगवान का विरोधी है उसका भी कल्याण नहीं मन -मन है विरोधी के मनमन में क्या क्या रहे राम नाम क्या होता है अरे अवसारों का है अरे भगवान भगवान क्या होगा ऐसे करके ऊपर से न कहे बहस न करे तो भीतर तो उपेक्षा भाव की रखे और विरोध माने उनसे उसका भी कल्याण वो भी अपने व्यवहारिक जीवन में भौतिक जीवन में इस जीवन में अगले आने वाले जीवन में नाना प्रकार के कष्ट उठाएगा नाना प्रकार के दुखों उसे भोगने पड़ेंगे। और वो ये नहीं समझ रहा समझ पाएगा की क्यों दुख हो रहा है वो ही समझेगा उसने ऐसा कर दिया इसने ऐसा कर दिया इसके कारण हो रहा उसके कारण हो रहा दुनिया भर को कारण समझेगा लेकिन अपनी जो दुर्बलता जो है उसकी वो नहीं समझ पा रहेगा इसलिए भगवान से विमुख होना भी व्यक्ति के लिए दुखदाई है और इसलिए मोह जो है वो भी दुखदाई है मोह के माने परमात्मा तत्व को तो न मानना जगत जो है मिथ्या है उसको सख्त समझना नश्वर जगत को जो है समझना कि शाश्वत है अपने जीवन को समझना भी सही तो सदा बनाई रहेगा इस समोह की बात है तो जो मोह में पड़े हुए हैं वे भी लोग इसी प्रकार से दुखी होते हैं और भूत द्रोहरथ तो, भूत द्रोहरथ में तो समस्त प्राणियों से विरोध करने वाले सबसे दुश्मनी सबका हित सबसे झगड़ा के साथ सब खराब रखते हैं ये भी गड़बड़ वो भी गड़बड़ वो भी दुष्ट है वो भी बनाना है वो भी विरोधी साथ हर किसी से झगड़ा के साथ हर किसी की निंदा इस प्रकार के करने वाले व्यक्तियों का भी कोभी जीवन में दुख ही भोगना पड़ता है ये सब एक विचार करने के एक एक बात को विचार करें कैसे ये दुखदाई है और कैसे ये है इनका क्यों इसका पीछे कारण क्या है मनोवैज्ञानिक कारण क्या है यही देखा तो ये सब विचार करके तो यहाँ सिद्धांत के रूप में कह दिया कि ऐसे ये जहाँ ये इस प्रकार की दुर्बलता देती की हों उनको छोड़ने की कोशिश करना चाहिए सबसे प्रेम रखे सबसे सद्भाव रखे सबसे सहानुभूति रखे द्रोण रखे परमात्मा के स्वरूप है सारा जगत परमात्मा का रूप है तो परमात्मा में परमात्मा को देखे तो किससे पैर करे साईं के सब जीव हैं किरी कुंजे कहा पर दया कीजिए और कहा पर निर्दय हो अरे जैसा भगवान के रूप है तब तो किसको कहो अच्छा किसको कहो बुरा किसको कहो अनुकूल किसको कहो प्रतिकूल सब एक बराबर होगा बस संभाव आ क्या बस इस प्रकार से किसी से पैर भार रखो सब में समर्थ भाव रखो प्रेम भाव रखो छठवी अध्याय में भगवान ने समृतियों की बड़ी प्रशंसा की यही काम तो सब जगह भाव की बात आई है लेकिन छठवी अध्याय में बहुत प्रशंसा की भगवान ने कहा इसमें ऐसी समृष्टि आ गई और वह श्रेष्ठ व्यक्ति है ये समर्थ हो वैर भाव इस प्रकार करना हो लोगों के साथ तो ये तभी आएगा जब व्यक्ति को परमात्मा भाव जागृत हो परमात्मा का ज्ञान हो भगवान के अनुकूल हो तब इस प्रकार की वृत्ति आएगी और तभी व्यक्ति कामनाओं से भी छुटकारा पायेगा नहीं तो नाना प्रकार की कामनाएं बनी रहेंगी उसको इस प्रकार से जो ये है अब देखते हैं आगे उसका युद्ध जब होगा तो कल उसका युद्ध आगे अब इसका बड़ा रावण का तो बड़ा विस्तृत युद्ध होगा एक दिन में तो निपटेगा भी नहीं और और लोग तो एक एक दिन में मारे गए चलता रहता है थोड़ा सा और लोगों को भी इसमें कीर्तन बोल सकते हैं अभी शुरू करते हैं श्लोक और उसके बाद में कोई एक व्यक्ति श्री राम जैसे बोलते हैं बोले भाई लेकिन एक व्यक्ति कोई बोले बाकी सब लोग रिपीट करेंगे उसको अन्य किसी व्यक्ति कौन बोलेगा कीर्तन कराएगा हाथ उठा कोई नहीं होगा तो नंबर एक याद शुरू कर नहीं यहाँ उठा तो ऐसे बोलेगा पहले पहरे श्री राम बोलना तो बाकी सब लोग रिपीट करेंगे उसे <coughs> नान्याहारती हृदय स्मदीय सत्य बतामी तो भवन अखिलंतरात्मा प्रयस्थर रुप निर्भरा न श्री hey, राम um...